तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ केशी शर्मा है जो मॉडर्न इंसुलेटर में ही आईटी हेड है और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं और आजकल आप देखते हैं कि भारत में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अच्छा काम कर रही है और सभी लोगों को जो है घर बैठे बहुत कुछ चीज़ें जो है उनको मिल जाती हैं या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए मेक इन इंडिया होनी चाहिए उसमें ये सारी बातें हम लोग देखते हैं तो आईटी सेक्टर का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और हो रहा है और इन फ्यूचर हम लोग इन चीज़ों को देख पाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए मदद कर सकता है तो आई ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे लेकिन उसके पहले के शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद के शर्मा जी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी लिसनर्स भी पहली बार आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए अपने बारे में बताइए कि आपका परिचय दीजिए सबसे पहले आपका धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और यहाँ मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और ये आपका चैनल है जो है काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी उपयोगी सूचनाएँ मिलती है जिससे लोगों को अपने दिनचर्या में कई तरह से सुधार होता है आ, तो ये काफ़ी मददगार चैनल है जो आपने किया तो ये आ, समाज के लिए और लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है सबसे पहले मैं केशी शर्मा मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड रोड में पिछले 22 साल से सर्विस कर रहा हूँ मैं आईटी डिपार्टमेंट देखता हूँ जो कि आजकल आईटी कॉमन हो रहा है और हर जगह आईटी आईटी पहले आईटी का मतलब होता था इनकम टैक्स लेकिन <laughs> आजकल आई का हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले सब आई टी इनकम टैक्स के नाम से सब डरते थे <laughs> लेकिन अब आईटी इनकम टैक्स एक साइड में हो गया और आईटी हो गया सब जगह और आईटी इनकम टैक्स टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी के जीवन में कभी ना कभी रोज़ किसी न किसी रूप में सबका वास्ता पड़ता है और काफ़ी जो न, न, नई पीढ़ी आ रही है वो इससे काफ़ी टेक्नोसेवी भी, भी हो रही है और दिनचर्या में जैसे कि मोबाइल हैं लैपटॉप हैं कंप्यूटर हैं इसके अलावा सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि सारा कुछ हर आदमी के जीवन में इसका किसी न किसी रूप में उपयोग हो रहा है जी जी है ना बहुत ही अच्छी बात आपने बताए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में लोगों को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो रहा है और यंग स्टार काफ़ी इसमें जो है रुचि लेते हैं और एक कनेक्शन का काम करता है कि आपको जोड़ने का जो है सहज और सुलभ साधन इसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जोड़ना और एक दूसरे के साथ हम जो आदान प्रदान करते हैं वो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है बिल्कुल बिल्कुल तो आप, आप सही कह रहे हैं जी जी जैसे आज किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा कि दूर बैठे लोगों से किस तरह से ऑनलाइन चैटिंग होती है थी, वीडियो थी। कॉलिंग हो रही है और मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल एक आम बात हो गई है तो दूरियां एक कोई महत्व नहीं रख रही आदमी के जीवन में क्योंकि कितने भी दूर हो विश्व के कि किसी भी आ, कोने में हो आप कभी भी किसी से बात कर सकते बात कर सकते हैं, सकते हैं, हैं। बोल सकते हैं देख सकते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि जहाँ पर हम लोग एक स्थान पर बैठ के पूरे विश्व को एक साथ हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं देख सकते हैं बोल सकते हैं तो आइए ऐसे सिलसिले को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं कैसी शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि आपका इस सेक्टर में आना कैसे हुआ आ, मेरा शुरू से ही कंप्यूटर में रुचि थी कि कुछ नया इनोवेटिव वर्क करने को मिले तो मैं इस फील्ड में आया और आ, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन भर दिन चेंज होती रहती है इसलिए नई टेक्नोलॉजी सीखने में भी रुचि रखनी पड़ती है और मैं टाइम टू टाइम नए नए कोर्सेज करके आ, इससे अपडेट अपने आप को अपडेट किया चलिए आपकी रुचि थी इसलिए आप इस फील्ड में आना अच्छा लगा आपको और आजकल जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अपडेट तो रहना ही पड़ता है क्योंकि नए नए वर्सन्स आते हैं नए नए सॉफ्टवेयर सभी चीज़ें जो है उन सभी चीज़ों को हमें जानना भी होता है और किस तरह से वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है तो हम उसको सीखें और समझें और दूसरों को भी बताएं तो आइए जैसे कि आई सेक्टर में हम लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट तो लोगों से हो रहा है क्या आ, इसके पीछे कुछ और भी ड्रॉबैक है आ, इसके पीछे ड्रॉबैक है जैसे आईटी टी का आ, लोग मिसयूज भी कर रहे हैं हुँ, हुँ, जैसे कि आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं हुँ, हुँ, साइबर अटैक हो रहे हैं लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टील हो रही है चुरा रहे हैं लोग और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन ये कुछ लोग ही हैं बाकी लोग इसका सदुपयोग ही कर रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ करना चाहिए ना कि डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और कई बार चीज़ें जो अच्छी होती हैं उसके साथ खिलवाड़ करने वाले भी लोग मिल जाते हैं तो जिसके वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं बड़े ही अलग अलग जो अंजाम होते हैं जैसे कि कई लोगों के पैसे चले जाते हैं आ, और कई लोग ये सारी चीज़ें होती लेकिन तो क्या कि ये सब से? तरह के माइंड होते हैं इतनी बड़ी दुनिया है तो सब लोगों के अलग अलग दिमाग हैं कुछ खुराफाती दिमाग में होते हैं <laughs> तो उसको बिल्कुल रोक पाना तो संभव नहीं है बट लोगों को मोटिवेट करें लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे कि आई का जो है अपने जीवन में सुधार के लिए इसको यूज करें तो ये काफ़ी मददगार साबित होगी जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मोबाइल की बातें हम लोग करते हैं तो इसमें क्या हमको अटेंशन देना पड़ता है कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें और कैसे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से काम करें आपका क्या एक्सपीरियंस है जैसे मोबाइल है तो कोई भी अनजान लोगों के कोई कॉल आते हैं यदि बार बार आ रहे हैं तो आप उसको रिजेक्ट में डाल सकते हैं या फिर भी कोई परेशान कर रहा है तो आजकल कानून भी आपकी सहायता के लिए काफ़ी है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं साइबर सेल में दूसरे है कि आपके कंप्यूटर कंप्यूटर्स लैपटॉप है उसमें सिक्योरिटी के लिए आप कोई भी एंटीवायरस जरूर रखें जिससे कि कोई भी वायरस नए और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लें तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए दूसरा है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अपडेट्स हैं वो आ, करते रहें जिससे आपका सिस्टम सेफ़ रहेगा हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं और ख़ास करके जो हमारी युवा साथी हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर आप कंप्यूटर के माध्यम से आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो सिक्योरिटी और एंटी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इसका आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका डाटा भी सेफ रहे और आपको जो है कोई नुकसान भी ना पहुँचे और जहाँ तक मुझे बताया बैंकिंग अगर आप करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल से बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पर मोबाइल से अगर आप बैंकिंग करते हैं तो मोबाइल का आदान प्रदान फिर ना करें किसी और को आपने मोबाइल दे दिया तो वो भी चीज़ें बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं कि अपने मोबाइल की जो सूचनाएँ हैं खुद ही आप अप... आपके परिवार के कोई हैं सदस्य उनके अलावा किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपना मोबाइल ना दें क्योंकि इसके अलावा दूसरे भी नुकसान है कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल से किसी दूसरे को फ़ोन करके परेशान किया या किसी तरह की हरकत की तो वो आपका ही उसमें इंक्वायरी में आपका ही नाम आ गया क्योंकि मोबाइल आपका ही, ही यूज हुआ है इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल को अपने पास रखें कभी भी अकेले में ना छोड़ें और उसमें पासवर्ड रखें जिससे लोग उसका मिसयूज ना करें आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में केसी शर्मा जी से हमारी बातचीत हो रही है लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से के शर्मा जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो मुस्कराते रहो आगे भी। बस नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है केशी शर्मा जी हमारे साथ है आईटी के क्षेत्र में अपनी विशेष योगदान सेवा दे रहे हैं मॉडर्न इंसुलेटर में काम कर रहे हैं काफ़ी समय से दो दशक से वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और नई नई चीज़ें सीखने की भी उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती हैं जिसके वजह से वो इस फील्ड में अच्छा अनुभव करते हैं तो हमारे युवा साथियों को अगर इस आई सेक्टर में अपना करियर बनाना हो तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है आ, युवा साथियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला आ, समय और भी आईटी का ही होगा क्योंकि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आप काफ़ी लोग परिचित होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग से कि सारा डाटा आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही जा रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ही स्कोप है आगे बढ़ने का उसके लिए कई तरह के कोर्सेज कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स से ला रहे हैं सिखा रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कैरियर बनाने का बहुत ही सुनहरा अवसर आ रहा है और इसी क्षेत्र में अभी तो आईटी टी मानो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करना अभी बाकी है क्योंकि जैसे भारतीय सरकार का अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि डिजिटल इंडिया कैशलेस इंडिया तो उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने का इस्कोप है तो आ, कंप्यूटर में आगे युवा के लिए बढ़ने का बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है लेकिन इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि अनुशासन और हार्डवर्किंग से ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को डेली नई नई टेक्नोलॉजीज जो नई नई लैंग्वेज आ रहे हैं सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उससे अपडेट रहें और वर्क के प्रति डेडिकेशन आना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है अपन सिर्फ अपेक्षा करें कि सरकार ही सब कुछ ठीक कर दे वो संभव नहीं है क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहें तो अपने आप ही अपन स्वयं सुधर गए तो समाज सुधरेगा समाज सुधरेगा तो गाँव सुधरेगा शहर सुधरेगा देश अल्टीमेटली देश सुधरेगा तो सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है अपनी लाइफ में और हार्ड वर्किंग तो है ये हार्ड वर्किंग के बिना कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है जी शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किसी भी चीज़ को आपको अगर करना हो तो उसको विधि पूर्वक आपको करना होगा शॉर्टकट मेथड में कोई भी चीज़ें जो हैं आपके हाथ नहीं लगती हैं अगर लगती भी है तो वो थोड़ी देर के लिए होती हैं और फिर वापस आपको वापस री माना फिर से मेहनत करना पड़ेगा तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें विधिपूर्वक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आई सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है अगर इसको अगर आप छोड़ देते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो उसका जो सिस्टम है उसको जानकर ही हमें काम करना पड़ेगा और अगर हम थोड़ा भी सिस्टम से अलग होकर काम करते हैं तो बहुत मुश्किल में हम खुद ही आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने शुरुआत में बताया हमारे युवा साथियों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने बात की और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है युवा साथियों को तो ये जो अभी वर्तमान समय में जिस तरह की हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है कैसे? क्या जी क्या डिफरेंस है इसमें हाँ अभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज़ हो रही है क्योंकि जैसे अपन इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं ये सारा डाटा क्लाउड पे ही है उसकी वजह से अपने सब अकाउंट्स जैसे बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं आप कहीं से भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि अप, आप अपन रेलवे टिकट करवाते हैं या बस टिकट करा रहे हैं ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं धीरे धीरे सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग uh, यूनिट्स हैं जो कारखाने हैं वो भी अपने uh, कारखानों का डाटा सारा क्लाउड कंप्यूटिंग से जोड़ रहे हैं जिससे कि उनके अधिकारी जो भी हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स वो कहीं से भी क्योंकि आज ऑफिस में बैठ कर के काम करने के अलावा उनको फील्ड में भी जाकर के uh, देश विदेश में सब जगह जा के यात्रा करनी पड़ती है बिजनेस के सिलसिले में तो वो चाहते हैं कि अब मैं कहीं पर भी ट्रेवलिंग कर रहा हूं वहीं से ही मुझे मेरी फैक्ट्री के डिटेल डेली है जो मिलती रहे इसके लिए सब कुछ डेटा क्लाउड पे होना ज़रूरी है नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस क्षेत्र में अभी जो है अच्छा स्कोप है हमारी युवा साथियों के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए जैसे आपने कहा डिसिप्लिन ज़रूरी है और साथ ही साथ हम लोग अगर आई सेक्टर में आते हैं किस तरह की हमारी जो नेचर है होनी चाहिए क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा सोच कर रखा है अभी आईटी वाले जो है 2400 घंटा काम में लगे रहते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलता या फिर टाइम नहीं मिल पाता है ऐसा भी आ, नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलता है लेकिन जब कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें डेड होती है मीट आउट करने के लिए तो उसमें आपको डेडिकेशन से थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है लेकिन काम करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये माइंड का ही काम है फिज़िकल उसमें लेबर कुछ भी नहीं है सारा काम माइंड का है इसलिए स्ट्रेस में रह कर के यदि काम करते रहेंगे तो दूसरी बीमारियां भी लग जाती हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन में भी बिल जाएँ रोज़ाना कम से कम आप आधे घंटे मेडिटेशन करें जिससे कि आपका इस्ट्रेस रिलीज हो और आप बेहतर तरीके से और इनर्जेटिक होकर के काम कर पाएँ हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आईटी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं तो आप मेंटली अपने आप को फिट रखिए स्ट्रेस कम रखिए और स्ट्रेस फ्री होकर जब आप काम करते हैं तो अच्छा काम होता है और समय पर काम पूरा हो सकता है अगर स्ट्रेस लेंगे तो शायद ज़्यादा टाइम आप दे पाते हैं या फिर बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है क्योंकि आप मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो काम कोई भी सही नहीं होता और इसके लिए कैसी सी शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि मेडिटेशन जैसे जो टेक्निक्स हैं हम अगर यूज़ करते हैं थोड़ा टाइम मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हमारा जो है स्ट्रेस कम हो जाता है और हम अपने जॉब में अच्छा काम कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात केशी शर्मा जी ने बताया है और मैं चाहूँगा कि आपके हमारा जीवन जो है उतार चढ़ाव के साथ जैसे धूप और चाव आने जाने आ, कुछ रंग बदलती दुनिया हाँ, में हम लोग रहते हैं तो उतार चढ़ाव तो आएंगे तो क्योंकि स्ट्रेट रेखा तो कहीं चल नहीं सकती रेखा चल रही है तो आपके इस चीज़ में भी आप कहते हैं कि डेथ हो गई तो इसलिए उतार चढाव तो जिंदगी के साथ चलेंगे ही चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। सफलता विफलता दोनों जिंदगी तो अगर, अगर आ, आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव का एक कोई उदाहरण जरूर सुनाइए कि आपके जीवन में काफ़ी बहुत ऐसा लगा कि समथिंग डिफिकल्ट सिचुएशन अभी चल रहा है आ, ऐसा तो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आया नहीं है बट <laughs> कभी कभी क्या है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपको पीस ऑफ माइंड रखने बहुत जरूरी है जी, जी। क्योंकि ऐसे टाइम में आप को शांत रह करके ही सोचना पड़ता है आगे कार्य करना पड़ता है हाँ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि यदि विपरीत परिस्थितियाँ या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो आदमी को थोड़े समय शांत रह करके या चुप रह कर थोड़ा समय निकाल देना चाहिए क्योंकि जो खराब परिस्थितियाँ हैं जब तो वो भी जाएंगे अच्छी आएंगे रात आई आए है तो दिन भी जरूर होगा सूर्य उदय जरूर होगा तो इसलिए वो समय थोड़ा सा शांत रह करके निकल अपने पेशेंस जरूरी है पेशेंस बहुत ही जरूरी है और कोई भी समय आपका हमेशा ख़राब नहीं रहेगा ये आप मान के चलिए क्योंकि नया सूरज तो निकलेगा ही निकलेगा हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे दिन में चार प्रहर होते हैं वैसे अलग अलग स्वेसेस हमारे जीवन में आते हैं लेकिन रात होने के बाद फिर से एक नया सवेरा आपका इंतज़ार करता है बिल्कुल वैसे ही जीवन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं लेकिन उसके साथ भी हमें ये देखना है थोड़ा समय हमको इंतज़ार करना है वेट करना है ताकि वो चीज़ें संभल जाए ठीक हो जाए फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं तो चलिए जीवन में काफ़ी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें हमारे साथ इस तरह की भी बातें आती हैं जहाँ पर हम लोग नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं कई बार हम लोग आठ घंटा बारह घंटा काम करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि आ, कुछ चेंज होना चाहिए कुछ हम लोग को नया करना चाहिए तो जब भी आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया और रिलेक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं मैं सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक करता हूँ मेरे दिनचर्या का हिस्सा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना जरूरी यदि मॉर्निंग वॉक नहीं की तो ऐसा लगता है कि आज कुछ अच्छा नहीं किया <laughs> तो क्योंकि आ, काम के साथ साथ में अपने आ, शरीर का भी ध्यान रखना और इसके साथ साथ में अपनी आत्मा की शुद्धिकरण का भी के बहुत ज़रूरत है तो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि मेडिटेशन अपने आप को परमात्मा से जोड़ो और कुछ समय एकांत में परमात्मा से बात करने में ज़रूर निकालने चाहिए जिससे कि बिल्कुल आप एकांत शांत से होकर के स्ट्रेस भी रिलीज होगा और आपको काफ़ी एनर्जी फील होगी शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताएं कि एकांत में बैठना चाहिए और सवेरे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसकी वजह से आपको जो है फुल एनर्जी मिलती है फ्रेशनेस आप फील करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर देना चाहिए क्योंकि हम लोग काम में बिज़ी रहेंगे तो ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो ने, नेचुरली हमारे मन के ऊपर उसका असर होगा तो थोड़ा सा खुली हवा में अगर सवेरे आप टहलते हैं तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छा फील कराता है आपको रिफ़्रेश करता है आपको एनर्जी देता है तो शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे आ, मैं सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अपने में कोई भी काम करें उसमें जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है और पैसेंस कभी कभी सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती तो उसके लिए सफलताओं से भी डरे नहीं उसका चुनौतीपूर्ण सामना करें और समय का इंतजार करें आप ज़रूर सफल होंगे और इसके साथ साथ ये है कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा सोचें कुछ अलग से करके दिखाने की और लोगों को अच्छा संदेश देने की कोशिश करें अपने व्यवहार से अपने कार्य से यही कहना सर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कुछ चीज़ें हमारे साथ आती भी है कठिनाइयाँ तो थोड़ा सा इंतजार करके उसके ऊपर विचार विमर्श करके उन सभी चीज़ों को थोड़ा देखकर आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बदलाव बदलाव तो संसार का एक नियम है परिवर्तन संसार का नियम कहते हैं तो हर परिस्थितियाँ जो है एक जैसी नहीं रहती हैं बदलना तो यही है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो वही चीज़ है कि अगर टाइम देने से हर चीज़ जो है आ, संभव हो सकता है तो शर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आई सेक्टर के बारे में आपने बताया है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप आप सभी से चाहेंगे हम इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, मुस्कराते रहो। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम की टले ताकि हंसते हुए निकले दम है मालिक तेरे बंदे हम ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर सुख का सूरज छुपा जा रहा तेरी रोशनी में जो दम तू मा को कर दे पूम नी पर चले और बदी से तले ताकि हंसते हुए निकले दम है मालिक तेरे बंदे हम बड़ा कमजोर है अभी लाखों है इसमें कमी पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी दिया तूने हमें जब जन्म तू ही झेलेगा हम सबके गम नीकी पर चले और बदी से ठले ताकि हंसते हुए निकल दम हे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नीकी पर चले और बदी से डले ताकि हंसते हुए निकल दम हे मालिक तेरे बंदे हम